बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमो को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमो को मुश्किल है समझाना है ना दुल्हन बनूँगी मैं डोली चढ़ूँगी मैं दूर कहीं बालम के दिल में रहूँगी मैं तुम तो पर हो यूं ही ललचाए हो जाने के दुनिया से जाने क्यों आए हो जाने क्यों आए, आए हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमोह जी को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना है ना लहराती आऊँ मैं बलखाती जाऊँ मैं खड़ी खड़ी रास्ते में पायल बजाऊँ मैं पल्कि बिछाऊँ मैं दिल में बुलाऊ में समझे न कुछ भी वो कितना समझाऊँ मैं कितना समझाऊ मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमोजी को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना नमस्कार हमने एक बात कही के सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आज की शाम सबके लिए बहुत ही रंगीन प्रकाशों प्रकाश से भरी हुई और उजाले लाने वाली हो मैं अपने परिवार में कुछ लोगों को जानता हूं जिनके लिए कि शायद यह दिवाली उतनी रोशन नहीं होगी मैं ईश्वर से यही कामना कर सकता हूँ कि दिवाली सभी के लिए बराबर से उज्जवल हो और विशेष बात तो यह है कि दिवाली हमेशा एक ऐसे पर्व के में मनाई जाए जबकि हम अपने अंतर मन से खुश हो सके प्रसन्न हो सके मैं अपने बारे में तो आपसे यह बता ही सकता हूं कि यह इतफाक है कि आज दिवाली के दिन मैं यात्रा कर रहा हूं मगर इतफाक कुछ ऐसा है कि दिवाली की यात्राएं हमेशा मेरे लिए बहुत ही मनोरंजक और मैं यूँ कहूं कि उत्साहवर्धक रही हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन में एक नई दिशा के लिए एक नए नए नई और बढ़ने के लिए कुछ रास्ता दिया है तो मैं आशा करता हूं कि शायद आज की यह यात्रा भी मुझे कोई नई दिशा देगी और कुछ नई आशाओं में जन्म देगी आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ अरे भाई यू स्क्रैच माई बैग एंड आई स्क्रैच योर बैक तो अब चूंकि मैंने यात्रा का जिक्र किया है तो मुझे इसके बारे में एक कहानी तो ज़रूर सुनानी पड़ेगी और शायद वो कहानी मैं पहले एक बार सुना भी चुका हूँ मगर मैं तो रोक नहीं पाता ना अपने आप को कहानियाँ सुनाने से मगर उस यात्रा की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अपना क्या हुआ एक वादा याद दिला दूँ अगर आप भूल भी गए हों तो वो वादा है कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक शादी में जाने का अवसर पाया था और उस अवसर का लाभ इसलिए मुझे और भी अधिक हुआ कि उस सु अवसर के लिए मुझे एक लंबी यात्रा करनी पड़ी देखिए मैं यहाँ पर यात्रा को लंबी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे सचमुच ये लगता है कि जब तक यात्रा में समय ना लगे तब तक वो यात्रा लंबी नहीं मानी जा सकती अरे भैया हवाई जहाज में बैठते हो और पता चला दो घंटे में हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने में पहुंच गए अरे यार तो यात्रा कहाँ लंबी हुई ये तो आपने लंबी दूरी तो डेफिनेटली तय की मगर यात्रा लंबी तब होगी जब आप छुप छुप गाड़ी में या घिसटते पिसटते भले ही आप 100 किलोमीटर की यात्रा क्यों ना करें मगर जब उसमें 6, 8, 10 घंटे लगते हैं या दो, तीन दिन की ट्रेन की ट्रेन यात्रा होती है, है। है तब तब मजा आता है। तब लगता है कि हाँ यार कुछ ट्रैवल किया, कुछ यात्रा की तो साहब ये जो मैं गया शादी में चंडीगढ़ हैदराबाद से चंडीगढ़ सुनने में बहुत दूर लगता है मगर हवाई जहाज से जाइए तो भैया दो घंटे में पहुंच गए यानी कि आपने सुबह की चाय पिया नाश्ता किया और पता चला खाना आप चंडीगढ़ पहुंच के छोले भटूरे खा रहे हैं या चिकन तंदूरी और नान उड़ा रहे हैं तो साहब अब सवाल ये उठा कि हम इस यात्रा को लंबी क्यों कह रहे हैं लंबी इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय वायु सेना की मेहरबानी से वहां पर एक एयर शो हो रहा था जब हम शादी के लिए जा रहे थे और उस एयर शो की वजह से पता चला कि साहब हवाई यात्रा में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो गई तो हमने कहा कोई बात नहीं हवाई यात्रा में बाधा है सड़क यात्रा में बाधा तो नहीं है और साहब हम दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली से सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए हम पहुंच गए चंडीगढ़ भैया पूरा दिन लग गया सात घंटे लगे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में वो सड़क जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं कि अरे हम तो चार घंटे में पहुंच जाते हैं अरे हम पाँच घंटे में पहुंच जाते हैं बहुत ही बेहद खराब है साहब हाँ सड़क खराब नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एक तो दिल्ली शहर से निकलने में डेढ़ घंटे लग जाते हैं आप शहर से बाहर निकल भी गए तो भैया हमारे महान नेता लोग जो हैं वो तरह तरह के फ्लाईओवर बनवा रहे हैं हा ठीक हाँ, है प्रगति के चिन्ह है फ्लाईओवर मगर यार वो फ्लाईओवर बनने के दौरान जो तकलीफें होती हैं उनका क्या तो वो हम उन तकलीफों को झेलते हुए खैर सात घंटे में चंडीगढ़ पहुंच गए अब लगा हमें कि भैया सुबह चले थे चार बजे और उसके बाद शाम को चार पांच बजे चंडीगढ़ पहुंचे तो हाँ लंबी यात्रा हो गई खुश हो गए साहब हम भी अब यह खुशी और दोबाला हो गई जबकि चंडीगढ़ पहुंचते ही जिनके यहाँ शादी थी जब वहां पहुंचे उन्होंने हमको तुरंत कुछ मिठाइयों से हमारा स्वागत किया आप जानते ही हैं साहब मिठाई तो हम मतलब हमारे जैसे लोगों की कमजोरी है हमें मिठाई खाना बेहद पसंद है हालांकि मिठाई खाने पर थोड़ा बहुत तो मतलब बंधन रहता ही है यार अब ये उम्र हो गई है लोग कहते हैं कि ठीक है डायबिटीज नहीं है तो भी यार मिठाई तो कम खाया करो तुम्हारा वजन तो ज्यादा है ही है खाई दो चार भी हाँ, हाँ, दो चार खाई खा ली अब साहब आपको शादी का जिक्र करते हैं सफर का जिक्र भी करेंगे अभी थोड़ा सा आगे मगर शादी का जिक्र भी करते हैं अरे हाँ सफर के जिक्र में याद आया अब चूंकि बात खाने की चल रही है तो रास्ते में हमसे जब हम दिल्ली से चल रहे थे तो हमारे हमारी एक मुहबोली बहन ने हमसे कहा कि भैया वहां पर शिवा के ढाबे में देखिए मुंह में पानी आ रहा है मैं इसलिए रुक जा रहा हूँ शिवा के ढाबे में आलू प्याज के तंदूरी पराठे जरूर खाकर आना मैंने ड्राइवर साहब से कहा कि ड्राइवर साहब गाड़ी रोक दीजिएगा शिवा के ढाबे में ड्राइवर साहब ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि साहब शिवा के ढाबे से अच्छा भी है हमने कहा ना हमको तो आप शिवा के ढाबे में ले ही ले हमने कहा भैया पांच पराठे लेकर आइए हम लोग और गर्मा गर्म पराठे लाइयेगा उसने कहा साहब यहाँ गर्म ही आते हम ताजे बनाकर लाते हैं है। ठीक है भाई लाइये बढ़िया ढाबा अच्छा बहुत साफ सुथरा और साहब वो पांच पराठे लेकर आया वो भैया पराठे थाली के साइज के थे हम लोग पराठे तो देखे खुश हुए और वो थाली का आकार देख के हम लोग थोड़ा सा मतलब हम सभी पांचों लोगों के उत्साह में थोड़ी कमी आई मगर हमने कहा यार कोई बात नहीं खाएंगे तो एक पराठा तो किनारे रख दिया और उन चार पराठों में हम लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा बांट करने की कोशिश की आ क्या लस्सी थी साहब और पराठे के ऊपर भैया हम तो कहेंगे वो लगभग पाव भर मक्खन था मगर लोग कहते हैं पाव भर नहीं मगर शायद सौ डेढ़ सौ ग्राम तो रहा ही होगा बढ़िया सफेद मक्खन आ हा मजा आ गया साहब सब्जी की जगह पराठे में मक्खन लगा खाना आह मजा आ गया वाह क्या बात थी मगर मैं आपके आपको ललचा नहीं रहा हूं बता रहा हूं कि कभी अगर इत्तेफाक से जाना हो तो भैया जरूर जाना खैर साहब हां तो अब साहब शादी की बात करें शादी में गए कितना बेहद बेहतरीन इंतजाम नाश्ता स्विमिंग पूल के किनारे और खाना बढ़िया एक बेहतरीन उम्दा खाने के कमरा और साहब जहां पर शादी थी वो जगह बगल ही में थी यानी बारात एक बिल्डिंग से निकल के और दूसरी बिल्डिंग में घुसनी थी अरे भैया उस बार उस जगह पर इस कदर पुलों की सजावट हम तो चकरा गए हम साहब गए थे उस शादी में यह ढूंढने की भैया यहां पर कुछ कमियां भी निकलनी चाहिए मगर अब कमी के नाम पर आपको सच बताएं कमी ये निकली कि हमें लगा कि यह थोड़ा ओवर हो गया है थोड़ा एक्सेसिव है यह कमी थी बैर साहब वो आनंद उठाया देखा और बेहतरीन खाना खाने के कमरे में बेहतरीन फर्नीचर अब उसका जिक्र क्या करना है ये तो आजकल के नॉर्म हो गए हैं और खास तौर से अगर आप चंडीगढ़ में जाएं तो वहाँ पर खाने की तारीफ करना ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है अच्छा मैंने सही इस्तेमाल किया ना यहाँ पर देखिए मुहावरा में कित अच्छा उठा कर लाया तो साहब सूरज को दीपक नहीं दिखाऊंगा और खाने का जिक्र भी नहीं करूंगा मगर मैं जिक्र करूंगा शादी में क्या हुआ उसका क्योंकि मैं जिस शादी में गया ये उन सज्जन के यहां पर एक पहले पहला बड़ा अवसर था तो उन्होंने भी दिल खोलकर मेहमानों को निमंत्रित किया था और मेहमानों ने भी दिल खोल आने का निश्चय किया था और साहब वहां पर मेरे को तरह तरह के वो शादी मेरी रिश्तेदारी में ही है और मेरे बहुत से ऐसे पुराने रिश्तेदारों से वहां पर मिलने का अवसर मिला जिनसे सामान्यतया मुलाकातें नहीं होती हैं और अगर होती भी हैं तो फोन पर बातें होती हैं अब साहब आपको सच बताऊ पहली बात तो अनेक लोगों को देखकर झटका लगा आप सोचेंगे शादी में झटका क्यों झटका इसलिए कि जिन लोगों की 10 साल पुरानी छवि आपके मन में बैठी थी जब आप उनको देखते हैं आज के हालात में तो कितना आपको परिवर्तन नजर आता है और आपको मैं सच बताऊं शायद 20 से 30 होने में या 30 से 40 होने में या 40 से 50 होने में परिवर्तन उतना ज्यादा नहीं होता है मगर 60 से 70 होने में और 70 से 80 होने में परिवर्तन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है अब साहब ने जिन लोगों को देखा था वो अपने 50 और 60 के दशक के बीच में थे और अब की बार जब देखा तो वो 60 और 70 के दशक के बीच में कुछ लोग चलने में लाचार कुछ लोग चल तो रहे थे मगर उनकी चाल में थकान वृद्धावस्था नजर आ रही थी कुछ लोग हमारे जैसे थे जो युवा दिखने का प्रयास कर रहे थे परंतु उनकी बातों से उनकी चाल ढाल से उनके बात व्यवहार से लग रहा था कि नहीं उम्र ने अपना टोल इनसे वसूल कर लिया है तो साहब मेरा कहना यह है कि भाई जिन लोगों से आप पांच साल दस साल बाद किसी शादी में किसी समारोह में मिलते हैं नहीं यार उनसे बीच बीच में भी मिलते रहा करिए ताकि कम से कम इस तरह के शौक ना लगे जिनके छवि आपके मन में मौजूद है कि कितने खिलंदड़े हंसमुख खुशमिजाज हुआ करते थे उनको जब आज आप उदास देखते हैं वे जोड़े जिनको आपने बेहद करीब और बेहद मैं क्या कहूं उसको ऐसा कह सकते हैं जिनको आप समझते थे कि वो हमेशा खुश रहते हैं उन जोड़ों में से कोई एक निकल गया होता है ऑफ हो गया होता है तो जो अकेला व्यक्ति है उसकी क्या हालत होती है उसको देखने का अवसर मिला और साहब तो यही कह सकता हूं कि पहला धक्का जो आपको लगता है वो ऐसे लोगों को देखकर लगता है यानी कि शादी में जाने की जो खुशी है वो थोड़ी सी फीकी पड़ने लगती है थोड़ी हल्की हो जाती है मगर शादी ब्याह का माहौल ऑब्वियसली खुशियों का माहौल होता है क्योंकि नए संबंध बन रहे होते हैं और आप पुराने लोगों से मिल रहे होते हैं हा एक बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग फीचर सामने आता है वो फीचर ये होता है कि आप जिनको कल तक बच्चे समझते थे पिछले एक दशक में वे बच्चे बड़े हो चुके हैं और जिन जिम्मेदारियों को आप सोचते थे कि आपको निभानी होंगी वो जिम्मेदारियां उन्होंने ले ली हैं और सच बताऊं कई बार तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी अपेक्षा से यानी मेरी तुलना में अप, आपकी अपेक्षा तो आपके अपने आप से होती है ना तो आपको लगता है कि मेरी तुलना में ये बेहतर काम कर रहे हैं कभी कभी आपका मन करता है कि उनको क्रिटिसाइज करें आलोचना करें सलाह दें मगर उनको न तो आपकी आलोचना की परवाह होती है और ना उनको आपकी सलाह की जरूरत होती है मगर आदतन जैसे लोग कहते हैं ना कि बुढ़्ढे खिटखिट करते रहते तो भैया बुढ़े खिटखिट नहीं कर रहे बुढ़े तो समझ रहे हैं कि यार हम तो अभी इस लायक हैं, और हम उस लायक होने के बाद हम सोचते हैं कि हम सलाह दे सकते हैं अरे भैया आपको सलाह की जरूरत नहीं है अब वो संभाल रहे हैं तो साहब यहां पर एक इसको क्या बोलते हैं जनरेशनल संघर्ष वर्ग संघर्ष नहीं नहीं वर्ग संघर्ष तो नहीं उचित शब्द होगा मगर हाँ पीढ़ियों का संघर्ष यार संघर्ष भी नहीं कहना चाहिए संघर्ष में तो झगड़े हो जाते हैं हम इसको ऐसा कह सकते हैं पीढ़ियां अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करती हैं और आपको सच बताएं वो जो नई पीढ़ी है ना वो यानी जो नई पीढ़ी मैं जिसको कह रहा हूं अरे हम भी नए ही हैं यार अभी ज्यादा पुराने नहीं है मगर जिनको मैं नई पीढ़ी कह रहा हूं वे वास्तव में वे लोग हैं जिनको कल तक आप बच्चा समझते थे और जो कल तक आपकी जिम्मेदारी थे आज एक-एक वो आपकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है और आपको सलाह दे रहे होते हैं आपको समझा रहे होते हैं आप सोचते हैं कि यार पिछली बार जब शादी में आए थे तब तो हम इन्हें समझा रहे थे और अब की बार ये मुझे समझा रहे हैं आपको एक बात बताऊं यहां पर आप तैरना जानते हैं जो लोग भी तैरना जानते हैं ना वही मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं नहीं मेरे को ज्यादा अच्छा तैरना नहीं आता है और मैंने भी ये तकनीक अभी सीखी है तैरने वाली समझने वाली नहीं ये मत समझिएगा कि मैं समझने वाली बात कर रहा हूं तो साहब तैरने में क्या होता है कि तकनीक है जिसको कहते हैं फ्लोट कर तो बेहतर तरीका यहां पर भी यह है कि साहब फ्लोट करने लगिए। फ्लोट करने में क्या होता है कि आप किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं करते जब आप रेजिस्टेंस नहीं करेंगे ना तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा और सच बताएं आपको कभी कभी तो आपको वो सुविधाएं अच्छी भी लगने लगती हैं हाँ बस मेरा मेरी सलाह देखिये मैं सलाह तो देने से कभी चुप नहीं सकता क्योंकि अरे उम्र हो गई है ना तो सलाहकार का पद तो नहीं छोड़ा जा सकता बाकी सब पदों से आप रिटायर हो सकते हैं सलाहकार के पद से रिटायर नहीं हो सकते तो सब मेरी सलाह ये है कि भैया मजा लो फ्लोट करने का आनंद लो मगर पता मत चलने दो कि तुम्हें आनंद आ रहा है और अपने आप को उस मजे की आदत मत पड़ने दो क्योंकि सच बताएं आपको अगर आपने उस मजे की आदत डाल ली और तो जिस दिन वो मजा नहीं मिलेगा यानी जिस दिन आपको खुद अपना इंतजाम करना पड़ेगा बड़ा बुरा लगेगा समझ गए ना साहब मेरी बात आप समझ रहे हा तो अब और आगे चलते हैं शादी में साहब नाचने गाने का बड़ा अवसर होता है अब भैया हर एक आदमी से कहा जाता है नाचो अरे यार अब आपको सच बताएं साहब ऐसे ऐसे बूढ़े खब्बीस खड़े हो जाते नाचने के लिए एकाध लोग तो भाई साहब वो नाचने लगे और एक साहब से कहा गया भैया नागिन डांस करो वो साले सचमुच में नागिन बन गए और साहब आपको सच बताएं हमने भी नागिन डांस किया अब साहब हम जिनके साथ नागिन डांस कर रहे थे तो हुआ यह कि हम नागिन ना बन पाए हम सपेरा बन गए वो हमारे सामने वाले भाई साहब नागिन बन गए अब साहब लगे नाचने अब भैया थोड़ी देर तक तो हम अपनी बीन बजाते रहे हम सोचे यार कि नागिन डांस में नागिन को एक आध बार फुपकारना होता है तो सपेरा जो है थोड़ा पीछे हटता है यहां भैया नागिन फुपकारे ही नहीं आखिर में हमको एज ए सपेरा फुपकारना पड़ा फुपकार दिया अब साहब नागिन जो थी वो घबरा पीछे हट गई मतलब वो जो साहब थे नागिन नहीं थी यार कोई साहब थे जो नाच रहे थे वो पीछे हट गए फिर जो भीड़ थी वहां पर भीड़ मतलब थोड़े लोग थे जो भीड़ थी उन्होंने समझाया कि अबे तुम नागिन उस फुपकारना तुमको है मगर वो बेचारे फुफकार ना पाए तो हम साहब बार बार फुपकारते रहे और वो हटते रहे तो लोगों ने कहा यार अजब हालत है सफेरे में जहर है नागिन में जहर नहीं है कोई बात नहीं ये हो गया एक और हमारे रिश्तेदार बड़े बड़े मानिंद बड़े अधिकारी हैं अफसर हैं अफसर भैया उनका हमने देखा उनसे किसी ने उनको उनको लाके लाके जब बारात चल रही थी नाचने खड़ा कर दिया अरे यार जैसे करंट लग गया हमें लगा कि यार ये तो डॉक्टर हैं इन्हें पता होगा कि इतना ज्यादा हिलना डुलना ठीक नहीं है मगर भाई साहब उनके शरीर का अंग अंग फड़क रहा था साहब। तो अब यहाँ पर इस सारे बात का बाकी युवा वर्ग जो था वो तो नाच ही रहा था क्या नाच रहा था कोई अपने हाथ उठा के पैर फेंक रहे थे कोई अपने मतलब कमर हिला रहे थे कुछ कर रहे थे कई तरह के लोग नाच रहे थे मगर हम यही कहें कि नाचने का मतलब यहाँ पर यह है कि हाथ ऊपर उठा लो और कभी हो सके तो पैर आगे पीछे फेंको और बस हो हते रहो मैंने देखा कुछ लोगों ने वो नाचने के बाद इतने सीटियां और हु किया उसके बाद गला लेकर के 10-15 दिन तक पड़े रहे हम तो यही कहेंगे भाई कि अब मतलब आपकी युवा युवावस्था है आप कर लीजिए गले के साथ इतना जुल्म अगर हमने किया होता तो भाई साहब आज आपसे बात ना कर पा रहे होते तो अब बूढ़े लोगों के लिए ये एक संदेश है मैं सम बूढ़े मतलब समझ जाओ यार कौन बूढ़े हैं कौन नहीं है ये तो आपको समझना पड़ेगा ना खैर साहब तो साहब ये एक दूसरा पक्ष है तीसरा पक्ष आपको बताता हूं शादियों के बाद एक अगर जो आप थोड़े संपन्न शादी में जाइए ना तो वहां पर विदाई जरूर दी जाएगी आपको विदाई में भैया क्या होगा आपको कुछ हलवाई बने मठरी नमकीन कुछ ये सब मिलेगा अरे भैया उसके लिए बड़े बड़े सुंदर डिब्बे बनाए जाएंगे अब आप आप अपना सामान बांध के उतार नीचे। आप जाने के नीचे। जाने तैयार हैं। और भाई साहब आपके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा दिया गया अब भैया वो डब्बा आपने ले लिया और आपको भी पता है इसमें क्या है उनको भी पता है इसमें क्या है मगर अब डब्बे की खूबसूरती के बगैर तो छोड़ा नहीं जा सकता और आप भी सोचते यार इस कदर बेहद खूबसूरत डब्बा ये तो मुझे ले ही जाना है आप इसका क्या करेंगे वो आप जाने मगर डब्बा आप ले आते अब आप पहुंच गए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाला बोलता है ये नहीं चलेगा आप हैंडबैग में रखो चाहे तो सामान में डालो अरे यार पहले ही सामान भरा हुआ है हैंडबैग में जा नहीं सकता आप क्या करिएगा खैर साहब तो इस तरह की मुसीबतें वो हम हम हम तो इसको ऐसा ही कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यही होती है अच्छा साहब अब चलिए अब ये सब बातें हो गई शादी ब्याह से लौट करके आप अपने घर आ जाते हैं जब आप घर आते हैं तो शादी की बातें ये सब होता रहता है और आपको मैं ये बताऊं शादियों से लौट के आने के बाद एक बात यह होती है कि आप जब लौट कर आते हैं ना तो उसके बाद आपको बहुत से चीजें मतलब मैं तो यह कहूंगा साफ सफाई करनी पड़ती है ना सिर्फ अपने कपड़ों कपड़े लत्तों की बल्कि अपने दिमाग की तो साहब ये तो एक बात हुई अब मैंने आपसे जैसा कहा कि हम लोग शादियों में जाते हैं और नए नए अनुभव लाते हैं और हर बार होता ये है कि आप जिस शादी में जाते हैं आप उससे पिछली शादी से उसको कंपेयर करते हैं हमारे साथ भी ये होता है और हम तो ये कहेंगे पिछली शादी नहीं शादियों से कंपेयर करते हैं तो साहब कंपेयर करिए अच्छी बात है और अपने मन में उसको बनाए रखिए तस्वीरों को क्योंकि हमारी यादों में जितनी तस्वीरें रहेंगी हमारी यादें उतनी कलरफुल बनी रहेंगी उतनी रंगीन बनी रहेंगी अच्छा ही है अब कभी कभी हम साहब पुरानी शादियों का जिक्र करें तो पुरानी शादियों में घरों में लोग आते थे ज़मीन पर बिस्तर पड़ते थे एक ही कमरे में आठ दस पंद्रह लोग होते थे एक बाथरूम के लिए किच-किच किच खिचकिच -किच -किच होती रहती थी कोई पता चला बाथरूम साफ़ करके छोड़ता था कोई गंदा छोड़ता था किसी बाथरूम में जाने के लिए लाइन लगी होती थी तो कभी पड़ोसियों के घरों के बाथरूमों का इंतज़ाम भी होता था साहब तो वहाँ भी जाया करते थे और खाने पीने में तो होता ये था कि भाई हलवाई बोलता था मटर चाहिए पता चला बाजार से मटर आ गई और सब कोई बैठकर मटर छील रहे हैं मटर छीलते छीलते दुनिया जहान की चर्चा होती रहती थी सॉरी <coughs> अब साहब शादियों में कहा जाता है कि भैया कोई फूफा हो तो वो नाराज जरूर होंगे अब साहब फूफा नाराज होंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है अरे कभी कभी चाचा भी नाराज होते हैं तो यार शादियों में नाराज होना खुश होना ये सब चलता रहता है हाँ परंपरा के तौर पर खुशी और नाराजगी तो मुझे लगता नहीं कि यार अच्छी बात है और शायद अब ऐसा होता भी कम ही होगा मैं इत्तेफाकन जिस शादी में गया वहां पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा हालांकि हाँ एकाध लोग थे जिन्होंने उस सज्जा में भी कुछ कमियां निकाल ली ढूंढ ली कमियां मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूं कि भाई आप इतने बढ़िया आलोचक हैं कि आप इसमें भी कुछ कमी ढूंढ सके मगर मेरा ख्याल ये है कि अगर कमी होने पर अच्छाई ढूंढ ली जाए तो शायद ज़्यादा मज़ा आता मगर चलिए कोई बात नहीं ये तो चलता रहता है तो आज की बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और बस यही कहूँगा कि भैया बेगानी शादियों में अब्दुल्ला को दीवाना होने की ज़रूरत नहीं है और अगर अब्दुल्ला दीवाना हो भी गया तो अब्दुल्ला भाई जब घर वापस आना ना तो फिर वापस सयाने हो जाना दीवाने मत बने रहना बस इसी के साथ अपनी आज की बात बंद करता हूँ और साहब दिवाली है खुशियाँ मनाइए मौज करिए और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे ये मेरी इच्छा है और ईश्वर से यही प्रार्थना है चलता हूँ नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आपसे और फिर अपनी ए, मैंने यात्रा के जिक्र की बात की थी ना शुरू में तो फिर यात्रा के बारे में आपसे बात करूंगा आज तो बात नहीं कर पाया ना ठीक है चलिए नमस्कार धन्यवाद आपने अपना समय दिया और फिर मिलेंगे अपना बेगाना कौन जाना अनजाना कौन अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन पल में लुट जाता है यूं ही बह जाता है शादी किसी की, की हो अपना दिल गाता है अपना दिल गाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमोजी को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में